she <laughs> I'm going to kind of अनेक महानविद्वां के त्यागी तपस्वी के विचार सोने अपने जीवन में उन्होंने अध्ययन किया गवेषणा की और बहु परिश्रम के पश्चात् आके कल्याण के लिए उपस्थित बाकि है मि सबका धन्यवाद करता हू को व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र विश्व के लिए विविध प्रकार से प्रेरणा देने की कोई कमी नहीं छोड़ी समझ रखिए सबसे अधिक जोर देना है बल देना है कि जो हमने सुना है और जो हमने जाना है उसको आदरण में लाना है जो भावना ये निर्धारित विचार है ये निश्चित बात है कि वा जीवन है बदलता है परिवार परिवर्तत होगा समाज राष्ट्र विश्वगा याद रखनार्गपधाी हती है और हा सङ्गनको जो विरा देति उ बचकेना मिलके चलना चाहते हैं कुछ देख के लिए करना चाहते हैं तो एक बात आखड़ी होती है जिसको लोकेशना बोलते मान की ये तभी भूल कर नितान्त भार गूलतूल उखाड़ देना ये अधिक परिश्रम साध्य है लोकेशना का परंतु लोक में संसार के क्षेत्र में यदि ऊप नयन्त्रण रक्षा जाए, एषणा न्याय की को करे। तो इससे भी सीमाज क हानि अपने मान के लिए दूसरे का अपमान करना चाता तव विघटनो भवता यद्यपि पूरी एषणा कोडेक ये एवल योगी का समर्थ्य और ये मतदान ना कि आप में ऐषणाएं हैं तो आप योगी नहीं बन सकते आप और हम सभी के सभी एक जैसी आत्मा हैं कालांतर में परिश्रम कर करते चलते सभी योगी बन सकते हैं पर अब तो यह बताया जा रहा है आप गूल लोकेशना को उखाड़ देना यह समाधि प्राप्त व्यक्ति का कार्य परंतु लोग यदि ऐसा को मान की इच्छा को यदि धर्म के साथ में यदि सीमित रख दिया जाए तो विघटन नहीं होता विघटन का काम ये बनता है एक व्यक्ति कल्पना कीजिए लाख रूपये का दान करता है एक पांच हजार का करता है वो पांच हजार का दान देने वाला लाख रूपये दान देने वाले का अपमान करके वो अधिक मान प्राप्त करना चाहता है झगड़ेश बात के ऊपर आपने जहां संगठन देखे युवकों को सामने आते देखा नेता के रूप कूपे चमकते दिखा दे कालान्तो विघटित घटना दश पटना देख सकते दीता महान व्यक्ति समाज को ऊा उ आगे चल कुट जु दोनो मधर्षया संघर्ष गिरना चा है वो उसको समाज विगडित कठिना समने एक होते हैं को लेकर के स्वार्थन तात्काल लाभ उ से, और एक होते सङ्गनोते वास्तव मत्य धर्मधार यदि हम संगठन अच्छा संगठन संगठन को सङ्गन हैं, तो याद रख सङ्गनके मूलम सत्य यदि संगठन के बीच में यदि झूठ सलकट का प्रयोग हो गया तो वास्तविक संगठन संगठन नहीं जमेगा आपने देखा चोर चोरी करते हैं तो संगठित होके करते डाकू डाका डालते हैं तो संगठित हो के करते संगठन की शक्ति होती है और वो तात्कालिक होता है कुछ काल के लिए होता थोड़ी देर में वही चोर लड़ाई करते जो संगठित हो गए चोरी पर याद भूल संगठन हमारी शक्ति यदि हम सारे सङ्गीतोपे च चलते और हमारे अलिद की भावना है और भावनाच की भावना है तो जने हा या पाते कहते हैं और राजनीति अशुद्ध राजनीति गलत राजनीति समाज के अर कुरीत्या सकति जो भारत देश मानते स्त्रीपुरुष उ जनसंख्या प्याप्त है बहु अधिक अनेक दूसरे लोगों को देखते हुए पर देखा यह जाता है उसमें संगठन नहीं है जब संगठन नहीं है तो भिन्न भिन्न प्रकार से पिटाई हो रही है और आगे चल के ये रोड वहां भी बढ़ गया जहां अच्छे बुद्धिजीवी लोग होते हैं या उपदेशक भी क्यों न हो या विद्या में आगे उनमें भी निर्विघटन हो जाता है पर इस विघटन को हटाना कुछ मूल बातें अभी चर्चा चली लंबी ईश्वर भक्ति की आर्थिकता की चली याद रखिए यह मूलभूत बात है कि ईश्वर को उसी रूप में मानना जानना और उसकी भक्ति करना आप याद रखना जितनी भी ऐसाएं हैं और जितना यह झूठ है और जितना भी स्वार्थ की भावना है सबको उखाड़ के देख देती है ईश्वर की भक्ति यदि वास्तव में तुलना के लिए वैज्ञानिकों में ले जाकर के ऋषियों की ऋषियों की ईश्वर की भक्ति वैज्ञानिकों की खोज बहुत अच्छी है दोनों पर याद रखना इस स्तर पर ईश्वर का सच्चा उपासक बोल सकता है सारे प्राणियों से प्यार कर सकता है बलिदान दे सकता है वैज्ञानिक कभी भी नहीं कर सकता वह ईश्वर भक्ति से रहित है ईश्वर को मानने वाले वैज्ञानिक की चर्चा नहीं है याद रखना न ईश्वर को जानने मानने वाले वैज्ञानिक की चर्चा है वो मान है वैज्ञानिक ईश्वर भक्ति रही होने से सभी देशों को सभी व्यक्तियों को सभी प्राणियों को एक दृष्टि से कभी भी नहीं देख सकते ऋषियों के जीवन को हम देखते हैं सारे संप्रदायों को सारे संसार के लोगों को वो कहते हैं हम एक होंगे एक होना चाहते हैं महर्षि ने प्रयास किया कि हम सभी संप्रदायों को बुलाएं और हमें जो सत्यवादें उनको स्वीकार करें उन लोगों में इतना बल नहीं था, समर्थ्य न व्यीकार सिद्धान्त ईश्वरप्रणीत वस्तुते रात्रि सुन लेखे हस्यविद्या विद्या जाने जाते उन एक नेम व्यक्ति जीवन को बिकुल पलटेता आकाश पाताल जी उल्टी स्थिति बनानि जो है, जानता मानता सारी शक्ति उसको कभी भी मोह नहीं होता, न तु अभिमानता अभिमानता विघटन अभिमान कारण राजूतो का सत्यनाश अभिमान कारण भारतीय का अपि पले सत्य और विदेश में ये अभिमान नाम की मैं बड़ा तो छोटा ये सत्यनानाश कर्त चाता मूल मे सिद्धान्त पकि दीय आदि मूल प्रमेश्वर मही म प्रयोग काधिकारी हा शरीर कोना चाङ्गीर भूमिका वस्तु स्वामी नी ह स्वामी हो गौण क्यागे क्या सम गौ स्वामी नहीं समझ देखो पारिवरिक विकास में आप खे आराम भोजन सूप वस्त्र भी दे दिए और कुछ बीच बीच में सीरा भी मिलता रहा होगा ठेरी और हलवा लड्डू भी मिलते रहे खाते रहे पीते रहे परंतु इस भवन में रह के विविध लाभ उठाए पर इसके और गौण स्वामी है मुख्य स्वामी नहीं कुछ समझ आया नहीं आया तभी जानो छो जानी जान करो तो, तो उसमें करो, ये जो प्रयोग करना कारा अधिकार आम, पात्रमानकारि दि हे हा गौर स्वामी हिकोडने लगे तु बिल्कु नोडने दे पन्तु मुख्य स्वामी कोन धनजी भा कल्यादेवाद वही मुख्य स्वामी में हम प्रयोग करते परमात्मा ने सब कुछ दिया हमको आज रात हाथ पैर उसी ने दिए हम इसके गौण स्वामी हैं, मुख्य स्वामी जो व्यक्ति ईश्वर को मुख्य स्वामी मान के चलता है याद रखना और कभी भी मोह वाला नहीं होगा मोह नहीं होगा तो अभिमान भी नहीं होगा और अभिमान नहीं होगा तो समाज में विघन भी नहीं होगा झूठ से प्रयोग विघन को उत्पन्न करता है नास्तिकता जो है घटन को उत्पन्न करती है अभिमान जो है विघटन को उत्पन्न करता है स्वार्थ जो है विघटन को उत्पन्न करता है असहनशीलता सहन शक्ति निश्चान योग विघटन होगा एक दूसरे के गुण और दोष दोनों होते हैं हमें उसके गुण लेने और दोषों को सहन करते आगे करना सुनने को बहुत सुनना और इनको धरती को उतारने के लिए प्रयास करना ध्यान दो आज आप ये देखते हैं संगठन की पार्टी बहुत लंबी जोड़ी पर याद रखना अभी त्याग की बात आई थी आप अपने बेटे को बेटी अगर तैयार नहीं करते देश जाति के लिए आप अपने धन को पर्याप्त रूप में रखते हुए भी ऐसे विद्यालयों को ऐसे युवकों को तैयार करने के लिए यदि त्याग नहीं करते यदि त्याग नहीं होगा किसी के व्यक्ति के अंदर त्याग में बहुत ठीक आगे वो व्यक्ति संगठन नहीं बना पाएगा हम दूसरे व्यक्ति को अपने साथ जोड़ने के लिए विविध दुख उठाते हैं उसकी सेवाएं करते हैं तब वो हमारा बनता है आप उसी के अपना प्रयदन सिद्ध करना चाहें और उसको कुछ कष्ट भी होता रहे वो भाग जाएगा संगठन नहीं हो पाएगा तो कितनी बातें सत्य संगठन की बात ईश्वर भक्ति ईश्वर पर विश्वास दूसरी बात याद रखिए कर्मी कथनी एक सत्य का आचरण याद रखिए कि क्या की भावना दूसरों के निर्भिमानता दूसे मन कान हानिको एक समझना ये दूसरापन दूसराप दिखता बीजाप दिखता ना ये रहता खतरनाकता समीशर्गवादी मूल मान ले बीजापन दिखा देता बीजापन क्या गुजराती का बीजापन दूसरा अलगपन दिखा सङ्गन सत्ता सङ्गन अन देना य मातान री बी अच्छी बात इ सङ्गननी बना रक्षा शक्ति हे ये या सैकोपि सकति और कोई इनके ग्रो मे को चोरकु छोटा सा चाकू ले आ जाए तो सारी भीडि करीमे लिखि न शक्ति है न सङ्गन त्याग है न बलिदा बै के करो ध्यान लो दागरपूरि त और निधि झांसी की रानी की तरफ बोकरी घुमाया करो और तलवार रखा करो याद रख लो मार्ग पिटने लुटने पर फिर भागने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक बेसिक बड़ी जो कथा सुना की बुढ़िया कुछ दे जा रही थी पोचड़ी थी गठड़ था उसमें कुछ होगा सोना चांदी जो भी कुछ है। और वो बूढ़िया शनि शनि चल रही थी धीरे धीरे जीनी लोगों ने सुझाव दिया माता जी ये जो क्षेत्र है ये इलाका जो है ये चोरों का है जाभू का है जल्दी जल्दी निकल लिया यहां से उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया बुडिया ने सशक्ति सर्दी चलती है आया चोरों का क्षेत्र आया चोरों का इलाका आक्रमण हुआ और गुंडिया की कचड़ी छीन ली सारा जूत डाला और फिर मुड़िया दौड़ लगा लीड़ा फिर दौड़ लगाइए माता जी क्या बात है भाई क्या बात है चोर है यहाँ तो जो चलेगा माता आप भागी तु गटरी कुचली गजडी छिन गी ये भागी लुटा पटागी कटा जो ये करो भयङ्कर अन्यायस्थिति ऊप सोरे है नन्दीभानाोक्रमण न स्वामी क्यो कते अनेक जगा कटना गुरुकुल आन्ध्रप्रदेश मेरि ध्यान दे देना लाठी भागा जोने रक्षा का औरुकरेना आक्रमण चा आ न्यायका चीज ध्यान नया दश या कि व्यक्ति आये लाठी कुदकुद लेक फोड दि औक मिटा लुडाई धन गृहे स्थिति दिमाग नीय ह अक्ति हा ऊप आक्रमण न अन्यायकार्ये को धर्मीय दुन्या अन्यायकारि व्यक्ति युक्तं आ्यन्त धर्म माधु लोगे यादी न संपदा करोडो कार्य भारतूटने के राज्य प्राप्त का दोषे विदेशी लोग भारत गिराने कासशील है इसलिए संगठित हो जाओ और इन बातों को नहीं छोड़ना जो मैंने पहले बताइए नहीं तो संगठन नहीं रहेगा विघटन होगा विघटन होगा।, होगा जैसे पीछे सत्यानाश हुआ आठ सौ या तक वैसा ही सत्यानाश फिर आर हो जाएगा अब विराम की ओर चलते हैं और कुछ सुना आपने पर करी कतनी में के करेंगे हम ठीक है आप क्या सुनते हो वो पहले सुनाते थे यह मत करो जगह में कर सकता क्या अकेला लाभ करता सूर्य अकेले है नहीं बजे अकेले ईश्वर हमारे साथ सारा जगत विरोजी तुझसे ऋषि दया वैदिक धर्म का झंडा खैरा गया अकेला सारा जगत विरोधे तुझ से ऋषि दया वैदिक धर्म का चंदा गया अकेला जै मत कहो की जग में कर सकता क्या अकेला लाखों वार करता एक सूर मारे बस ये माताएं तो ये मानते जानते यही करेंगे आप हमारे पीछे आ जाओ तो अच्छा है नहीं ले और जब सुन रहे थे आप मर गए तो फिर आगे जाते ही कहेंगे मुक्ति में चले गए तो अच्छा मुक्ति में चले गए तो मुक्ति से आते ही वही काम का। काम हमारा वही रहेगा से जन्म मांगे तो मुक्ति मांगे ठीक है तो गंभीरता से जो देख जाति धर्म के ऊपर संकट सतत बढ़ रहा है आक्रमण हो चुका है अंदर बाहर से अभी और होने वाला है भी रोके ये नहीं तो संगठित और शक्ति बनाओ आकंत को रोक जा सकता है उखाड़ा जा सकता है देश जाति की रक्षा की जा सकती जा है अब हम विराम करते हैं आपने बड़ा धैर्य से सुना और ये भी ध्यान रखो धनजी भाई को कलम चलाते चलाते कोई धनवन ही न दिया हो तो कम से कम डाल देना ही क्या खाली हाथ जाना क्या होगा? <laughs> की एक ी हा जानी भावनाो स्य आहूति देना अरम देता हा ईश्वर हो शक्ति देगा मिले चलने का प्रयासे शक्ति मिलेगि और वेदो की रक्षागे वैदि संस्कृति रक्षागे देशन्ता कीक्षागे और धीरे धीरे मानवजीनका ल्य शक्ति कुसार मोक्ष प्राप्त केगे कर्मागे ओ